श्री राम कृष्ण बचनामृत पच्चीस फरवरी 1885 सौ पचासी परिच्छेद एक श्री राम कृष्ण का स्टार थिएटर में देखना विष्वकेतु नाटक नरेंद्र आदि के साथ श्री राम कृष्ण विश्व नाटक देखेंगे बीडन स्ट्रीट पर जहां बाद में मनोमोहन थिएटर हुआ पहले वहां स्टार थिएटर था श्री रामकृष्ण थिएटर में आकर बाक्स में दक्षिण की ओर मुंह करके बैठे मास्टर आदि भक्तगण पास ही बैठे हैं श्री राम कृष्ण मास्टर के प्रति नरेंद्र आया है मास्टर जी हाँ अभिनय हो रहा है कर्ण और पद्मावती ने आरी को दोनों ओर से पकड़कर कर का बलिदान किया पद्मावती ने रोते रोते मांस को पकाया वृद्ध ब्राह्मण अतिथि आनंद मनाते हुए कर्ण से कह रहे हैं अब आओ हम एक साथ बैठकर पका हुआ मांस खाए कर्ण कह रहे हैं यह मुझसे न होगा पुत्र का मांस खा न सकूंगा एक भक्त ने सहानुभूति प्रकट करके धीरे से आरतनाद किया साथ ही श्री रामकृष्ण ने भी दुख प्रकट किया खेल समाप्त होने पर श्री रामकृष्ण रंगमंच के विश्राम गृह में आकर उपस्थित हुए गिरीश नरेंद्र आदि भक्तगण बैठे हैं श्री रामकृष्ण कमरे में जाकर नरेंद्र के पास खड़े हुए और बोले मैं आया हूँ श्री राम बैठे अभी भी वृंद वाद्यों का संगीत सुनाई दे रहा है श्री रामकृष्ण भक्तों के प्रति यह बाजा सुनकर मुझे आनंद हो रहा है वहाँ पर दक्षिणेश्वर में सहनाई बस्ती थी मैं भावमग्न हो जाता था एक साधु मेरी स्थिति देख कर कहा करता था ये सब ब्रह्म ज्ञान के लक्षण है वाद्य बंद होने पर श्री राम कृष्ण फिर बात कर रहे हैं श्री राम कृष्ण गिरीश के प्रति यदि तुम्हारा थिएटर है या तुम लोगों का गिरी, जी हम लोगों का श्री राम कृष्ण हम लोगों का शब्द ही अच्छा है मेरा कहना ठीक नहीं कोई कहता है मैं खुद आया हूँ ये सब बातें हिंदुद्धि अहंकारी लोग करते हैं नरेंद्र सभी कुछ थिएटर है श्रीराम रामकृष्ण हाँ हाँ ठीक परंतु कहीं विद्या का खेल है कहीं अविद्या का नरेंद्र सभी विद्या के खेल हैं श्रीराम रामकृष्ण हाँ हाँ परंतु यह तो ब्रह्म ज्ञान से होता है भक्ति और भक्त के लिए दोनों ही है विद्या माया और अविद्या माया तू जरा गाना गा नरेंद्र गाना गा रहे हैं भावार्थ चिदानंद समुद्र के जल में प्रेमानंद की लहरें हैं आहा महाभाव में रासीला की क्या की माधुरी है नाना प्रकार के विलास आनंद प्रसंग कितने ही नई नई भाव तरंगे नए नए रूप धारण कर डूब रही है उठ रही है और तरह तरह के खेल कर रही है महायोग में सभी एकाकार हो गए देश काल की प्रसन्नता तथा तो भेदा भेद मिट गए और मेरी आशा पूर्ण हुई मेरी सभी आकांक्षाएं मिट गई अब हे मन आनंद में मस्त होकर दोनों हाथ उठाकर हरि हरि बोल नरेंद्र जब गा रहे थे महायोग में सब एकाकार हो गए तो श्री कृष्ण ने कहा यह ब्रह्म ज्ञान से होता है तू जो कह रहा था सभी विद्या है नरेंद्र जब गाने लगे हे मन आनंद में मस्त होकर दोनों हाथ उठाकर हरि हरि बोल तो श्री कृष्ण ने नरेंद्र से कहा इसे दो बार